क्रिया जाति द्रव्य िया वस्तु गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध पांच वस्तु ये दूषण सामने दूषण करूपस्ता में है है में उसमे निगुण सगुण क्रिया सक्रिया निष्क्रिय कुछ विचार नहीं करके स्वरूप में सब कुछ कल्पित है ठीक है विकल्प विकल्प का दूषण वर्गम जितने दूषण है बाध व्याघात दूष आत्माश अन्यास्य चक्रक अनावस्था ये सब विकल्प दूषण गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तुसु सबंधवस्तुष् लेकर द्रव्य संबंध सबंधत गुणादातेष् पंचसु वस्तुसु संबंध गुणाद गुण आदि ते गुणादय संबंध अन्ते अं गुणादय संबंधाता गुणादिन आदि में गुण है अंत में संबंधे गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध पांच आदमी पंच वस्तु समान है कैसा समान समय बताते तथा ही तथा ही जब देते निदर्शन के लिए बताते गुण क्यों निर्गुण वर्तते अथवा गुणवती गुण निर्गुण में है या सगुण में गुण वाला में ये प्रश्न होगा और निर्गुण भी गुण कहेंगे तो व्याघात और सगुण में गुण वाला में गुण कहेंगे तो वह गुण एक मानेगे तो आत्मा से है भिन्न मानेंगे तो दूसरा गुण फिर किस में है दूसरा गुण तीसरा गुण ऐसे प्रश्न होगा कहीं जिस प्रकार एक एक गुण किसमें गुणवती कहेंगे तो गुण दूसरा गुण में तृतीय गुण में तृतीय गुण प्रथम गुण एक मानेंगे तो अनुन्यास भिन्न मानेंगे फिर तृतीय गुण किसमेंगे गुण बालामी चतुर्थ गुण प्रथम गुण एक मानेंगे तो चक्र के दोष जाएगा अलग मानेंगे तो अनावस्था दोष इस प्रकार सर्वत्र क्रिया क्रियाते बच्चे क्रिया बती सक्रिय में क्रिया या अनुष्क्रिय में क्रिया रहते या क्रिया में आद्य व्याघात निर्गुण में गुण सक्रिय में निष्क्रिया में क्रिया कहेंगे व्याघात अन्यत्र आत्माशय आत्माशय अनुन्याश्र चक्र का अवस्था इति सर्वत्र च एवं ऊं सर्वत्र इस प्रकार ऊं कल्पनियम गुण क्रिया दोनों के लिए बता दिया जाति द्रव्य संबंध जाति जाति वाला में है अर्थात जाति रहित द्रव्य अपने द्रव्य वाले अवय में है या में संबंध संबंधी में है या संबंधी में है, है ये सर्वत्र से हुआ नश्न ठीक नहीं असद है जाति उत्तर है क्योंकि दोष समान है किम सदुत्तरम तो क्या है सदुत्तर क्या ठीक समझना है इसी शंका करने पर कहते हैं इदम् से सर्वेदी श्यता ये स्वरूप में सब कुछ है सगुण निर्गुण विकल्प नहीं करके सब स्वरूप में क्योंकि विकल्प करें तो पक्ष में दोष होता है तेन एवं विकल्प से असंगत ऐसा विकल्प संगत नहीं ऐसे विकल्प तो बहुत सामी होता है दूषण होगा इसलिए गुणाधिक स्वरूप गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध स्वरूप में है ऐसा समझना गुणादे है सर्वे वस्तुस्वरूप वर्तन त्यापिता वस्तुस्वरूप में गुण है क्रिया है जाति है द्रव्य है है तो सगुण निर्गुण सक्रिय निष्क्रिय ऐसे विकल्प करने पर दूषण होने से स्वरूप में सब कुछ है ऐसा समझना। गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध आदि में सवरूप में है ये तो ठीक है तो प्रकृति की मैं आया था पहले प्रश्न चल रहा था लक्ष्य क्या है सभी सविकल्प लक्ष्य लक्ष तुम सविकल्प में है या निर्विकल्प में अरविकल्प सविकल्प में है या निर्विकल्प में ये जो चल रहा था प्रकृति की मैं आया था वहां क्या आया क्या हुआ ऐसा संक्रांत तो आगे उत्तर देते हैं विक तदभास्पष्टत्मत्कक्ष्य सबंधाद्या कलिता द्या विकतदभा आत्मस्तु आत्म वस्तु में जिस आत्मवस्त में न विक का संबंधे न तद का संबंधे विकस्पृ तदस्पृष विकल से तदभा से यदि विकल्प तद्या स्पृष्ट संस्पर्शय संबंध युक्त असंस्पृष्ट का संबंध रही था। से संब, संस्पर्श नहीं से संस्पर्श नहीं जो आत्मा वस्तु है वह असंग है निर्विशेष है निर्धर्म के उसमें कोई धर्म नहीं आत्मा आत्मावस्तु ना तो विकल्प है ना विकल्प का अभाव है विकल्प का अभाव उसमें नहीं रहेगा भाव अभाव कुछ नहीं शुद्ध एक अद्वित आत्मा उसमें असंग है किसी के साथ कोई संबंध नहीं निर्विशेष है कोई गुण नहीं चेता वो निरी निरी गुना है, है, है। का चेता केवल व निर्गुण है केवल है शुद्ध है अद्वितीय है इसलिए उसमें ना विकल्प का संबंध है ना विकल्प भाव का संबंध है विकल्प तदाव अभाव असंस्पृष्ट है आत्मा तस्मिन असंबंध आत्मा वस्तु में विकल्प से संबंध नहीं संस्पृष्ट नहीं विकल्प अभाव से भी संबंध नहीं, नहीं किसी के साथ संबंध नहीं विकल्प तो से संबंध नहीं विकल्प अभाव इसमें नहीं ऐसे आत्मवत्त में सब कुछ तो तो तो है विकल्पित्व लक्ष्यत्व संबंध आध्यात्व यदि विकल्प और विकल्प अभाव उसमें नहीं तो उसमें विकल्पित तत्व तो लक्ष्यत्व तो ये कैसे आएगा जिसमें विकल्प नहीं हुआ विकल्प कैसे होगा ये तो फिर व्याघात व्याघात हो जाएगा मरु जल नहीं है कल्पित जल रस होता है व्याघा तो दोष है व्याघा तो नहीं कल्पित जल रहता तो जल है कल्पित जल रहेगा तो क्या मरुमी को गिला कर देगा गिरी नहीं होती तो वास्तव जदि होता है तो व्याघात है जिसमे जल नहीं वहाँ वास्तव जल कहेंगे जिसमें गुण नहीं उसमें वास्तव गुण कहेंगे तो व्याघात होता है जिसमें कोई गुण नहीं उसमें गुण कल्पित है जिसमें जल नहीं उसमें जल कल्पित हो सकता है जल अभाव वाले देश में जल कल्पित हो जाता है जहां सर्प नहीं रज में वहां सर्प कल्पित है होता या नहीं इसी प्रकार जहाँ विकल्प नहीं विकल्प तो तो अभाव ही नहीं लक्ष्यत्व नहीं लक्ष्यत्व का अभाव नहीं वहां ये सब कल्पित है विकल्पित्व ही तो कल्पित है लक्ष्यत्व भी कल्पित है संबंध भी कल्पित है सब कुछ कल्पित है सारा ब्रह्मांड ही कल्पित है आत्मवस्तु में असंग शुद्ध निर्विशेष आत्मा वस्तु में सारे ब्रह्मांड कल्पित है सारा ब्रह्मांड कल्पित होने में क्या आपत्ति कल्पना करने के लिए कोई दोष नहीं वास्तव कुछ नहीं इसलिए वास्तव मानने पर यह सब होता है दोष वास्तव है ही नहीं विकल्प तदभावाभ्याम असंस्पृष्टात्मक वस्तु नहीं विकल्पित्व लक्ष्यत्व तो, संबंध आदि जितने सब तो कल्पित है कल्पित होने कोई दोष नहीं विकल्प अभाव आल में विकल्प ये व्याघात होता है और विकल्प अभाव वाले में विकल्प कल्पित है कोई दोष नहीं जल अभाव आल में जल मानेंगे तो व्याघात है और जल अभाव आल में जल कल्पित तो कहेंगे तो कोई दोष नहीं जल अभाव आ मरु में जल कल्पित तो है ही इसी प्रकार जहां विकल्प नहीं है लक्ष्यत्व तो नहीं है संबंध नहीं है शुद्ध संग आत्मा अद्वितीय है उसमें सब कुछ कल्पित है विकल्प भी कल्पित है लक्ष्यत्व भी कल्पित है इसलिए महावाक्य का लक्ष्य जो ब्रह्म कहा लक्ष्यत्व धर्म कल्पित है वास्तव नहीं कल्पित लक्ष्यत्व धर्म रहने पर वह लक्ष्य होने में नि, निर्विकल्प होने में कोई आपत्ति नहीं जो निर्विकल्प ब्रम उसमें कल्पित धर्म रह जाएगा तो निर्विकल्प रहेगा नहीं, नहीं कोई कल्पित धर्म रहने से कोई आप तो नहीं वास्तव है नहीं तो कल्पित है वास्तव कुछ नहीं विकल्प तो भाव अभ्याम, ध्यान उसका अर्थकानी विकल्पे न तो विकल्प अभाव है निकल्पे न असंस्पृष्ट और विकल्प से असंबद्ध असंस्पृष्ट आप नस्ते नहीं असंस्पृष्ट का तो संस्पृष्ट रही संस्कृत संबंध रहता परमात्मा वक्त नहीं जो परमात्मा वक्त है उसमें किसी का संबंध नहीं असंग उसमें सब कुछ कल्पित है विकल्पित्व लक्ष्यत्व संबंध है सब कुछ कल्पित है तर विकल्पित्व नाम सविकल्प सेवा निर्विकल्प सेवा पूर्वक्त निक विकल्पितत्व उसमें कल्पित है विकल्पित्व क्या है ये पहले जो कहा था सविकल्प से लक्ष्यत्म निर्विकल्प सेवा ये जो पहले कहा था विकल्प सविकल्प से निर्विकल्प से ये जो पहले कहा था ऐसे विकल्प के द्वारा जो विषय कृत है वो तत्व विषय कृत होता है विकल्पित तो उसमें विषय कृतत्व विकल्पित्व अर्थात ये विकल्प उसमें सब कुछ कल्पित है विकल्प में निर्विकल्प में विकल्पित निर्विकल्प शुद्ध भ्रम उसमें तो वास्तव वा कुछ है नहीं धर्म कल्पित है धर्म कल्पित धर्म लक्ष्यत्व विकल्प कुछ भी रहे कोई आपत्ति नहीं लक्ष्यत्व का अर्थ विकल्पित तत्व क्या है गया लक्ष्यत्व क्या है लक्षण वृत्ति ज्ञापित्व वृत्ति जो प्रकार है शक्ति और लक्षण दोनों में से किसी को वृत्ति कह सकते हैं शक्ति वृत्ति से ज्ञाप्य होता है पद की शक्ति से जो अर्थ ज्ञापित होता है शक्य अर्थ को कहते हैं शक्य लक्ष्य होते है लक्षणा के द्वारा जीव अर्थ का ज्ञान होगा गंगायाम गोशह कहेंगे तो गंगा पद की लक्षण तीर में करते तो गंगा पद का लक्ष्य हो गया तीर लक्षणावृत्ति से ज्ञापित होता है ज्ञाप्य होता है तीर इसलिए लक्षणावृत्ति ज्ञाप्य को कहते लक्ष्यत उसमें ज्ञाप्यत्व रही अभिलक्ष्यत है संबंधा संयोगी संबंध है संबंध आदि कल्पित संबंध भी कल्पित है आदिपद से आदिश्द में द्रव्यादियों गृहते द्रव्य भी तंत में पट कोई अलग नहीं मानते वेदांत तंत से अतिरिक्त पट है नहीं मृत से भी घट है नहीं नायक लोग तो कहते मिट्टी से भिन्न घटा आरंभ हुआ कि वेदांती कहते मिट्टी को पृथ्व करो यदि भिन्न है घटा से भिन्न पट है घटा से भिन्न पट है पट को जला देंगे तो घटा रहेगा घाट को तोड़ देंगे तो पट रहेगा रहता है क्योंकि भिन्न है यदि मिट्टी से भिन्न घटा है तंतु से भिन्न पटे है तो पटे के तंतु को अलग कर दो जला दो पट रहता है यदि भिन्न है तो रहना चाहिए घट से भिन्ना पट है घट को नष्ट होने पर पट रहता है रहता है ठीक इसी प्रकार तंत्र से भी न पट हो तो तंतु को जला देने पर भी पटर रहना चाहिए नहीं रहता है इसे तंत्र से भिन्न पट नहीं मिट्टी से, नहीं। से नहीं। भी न घट नहीं कारण से भिन्न कार्य नहीं है वो कार्य भी कल्पित है द्रव्य भी कल्पित है गुण भी कल्पित है गुण द्रव्य घट में रूपरसंधस प्रसादी गुण न्याय के बताते सब गुण वो सब गुण द्रव्य से अतिरिक्त नहीं घट को तो घट का रूप कहाँ रहेगा घटे के मैंने घटे का रूप और गंध स्पर्श कुछ रहेगा यदि भिन्न है गुण आदि जैसे घटे से भिन्न पट महिष से भिन्न भी है महिष तो नहीं रहेगा तो अश्व रहेगा रहता है भिन्न होने का इसी प्रकार द्रव्य से गुण भिन्न है तो घट गा तोड़ दो घटे का रूप और गंधस्पर्श रहना चाहिए घट नष्ट होने पर घट के रूप और से रहता है नहीं रहता है इसलिए वो गुण भी कल्पित है आदि सब आदि गृह द्रव्य आदि जितने तो कल्पित है तू शब्द अवधारणे संबंधाद्यास्तु कल्पिता अवधारण का निश्चय के लिए संबंधादी कल्पिता कल्पित ही द्रव्य क्या है तत्र द्रव्यम नाम गुणा आश्रय द्रव्य गुणवत्व द्रव्य संरक्षण तर्क संक्रपड़ा है गुणाना आश्रय द्रव्यम गुणवत्व द्रव्य संरक्षण के लोग रहते लक्षण करेंगे उत्पत्ति काल में घट आदमी अभ्यपी गुण नहीं रहता है इसलिए समवायिक कारण द्रव्य संरक्षण समवाहिक कारण द्रव्य मीति तार्किक के तार्किक के लोगों ने न्याय वैशेषिक के लोगों ने लक्षण क्या है समवाहिक कारण तम द्रव्य का लक्षण समय कारण द्रव्य होता है और आगे कहा गुण का, का लक्षण क्या है कर्म व्यतिरिक्त सत्य जाति माता आश्रय गुण जाति का आश्रय कहेंगे जाति तीन में रहती द्रव्य गुण कर्म तीन में जाती जाति का आश्रय कहे तो द्रव्य गुण कर्म गुण का लक्षण करते द्रव्य में चल जाएगा कर्म में चल जाएगा इसलिए एक मात्र पद्धति जाति मात्र से द्रव्य जाति क्या तो आश्रय है गुण का आश्रय है द्रव्य गुण का आश्रय है कर्म का आश्रय है जाति मात्र का आश्रय हुआ नहीं हुआ जाति मात्र का आश्रय कहें तो द्रव्य चला गया द्रव्य हट जाएगा द्रव्य में अति व्यक्ति नहीं द्रव्य जाति का भी आश्रय है गुण का भी आश्रय है कर्म का भी आश्रय जाति मात्र का आश्रय हुआ द्रव्य हट गया और गुण कर्म दोनों भाई गुण भी जाति मात्र का आश्रय गुण कर्म का आश्रय है क्या <enhancing calidad> <ical> गुण द्रव्य का आश्रय <Bossing> <small> तो है नहीं गुण जाति मात्र का आश्रय कर्म में भी जाति मात्र का आश्रय तो गुण और कर्म दोनों में लक्षण है गुणों का लक्षण कर्म में चले जाए तो अतिव्यक्ति इसलिए कहा कर्म व्यतिरित्व क्षति कर्म से भिन्न जो जाति मात्र का आश्रय वही गुण है कर्म व्यतिरित्व कहें तो कर्म में अति व्यक्ति होगी नहीं कर्म व्यतिरित्व क्षति व्यक्ति भिन्न कर्म भिन्नत्व सदी जाति मात्र आश्रय तुम लक्षण जाति मात्र का आश्रय हो मात्र से द्रव्य में नहीं जाएगा ये गुण का लक्षण हुआ आगे जाति के लक्षण करते नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्य मित्र लक्षित जाति नित्यम एकम अनेक समेत नित्यत्व सत्य तो अनेक समावेश एक हो नित्य हो अनेक वही जाति गोत्व घटत्व नित्य एक ही गोत्व अनेक घट में घटक गटम तो एक ही नित्यम एकम अनेक सामव्यता घटक तो अनेक के घट में रहता है एक में आकाश में आकाश सत्ता तो रहेगा और जाति नहीं होता है अनेकवायिक समस्त रहेगा तो जाती। नित्यम एकम अनेक वृत्ति सामान्यम ये जाति के लक्षण है और आगे कर्म के लक्षण करते संयोग विभाग और असामवा काम कर्म संयोग विवाह का असामवाहिकाण होता है कर्म संयोग का भी कारण कर्म और विवाह का भी कारण कर्म होता है स्थान विभाग में असमवा कारण कर्म भी क्या असंभव कारण का जातीय कर दिया जो कर्म हुआ उसमें स्थानीय नहीं हुआ विभाग नहीं हुआ ऐसे कोई हो द्रव्य नष्ट हो गया तो उसमें लक्षण कैसे दिया? जातीय विभाग असम कारण जाति मातीय कदम से सब कर्म में लक्षण दिया जाता ए सर्वे स्वरूप कल्पिता आये ये सब विकल्पित्व लक्ष्य गुण द्रव्य संबंध क्रिया ये सब स्वरूप में कल्पित है स्वरूपिकल्पित कहते हैं और स्वरूप सगुण या निर्गुण है सविकल्प या निर्विकल्प ये प्रश्न नहीं करना स्वरूपेणी सब सरु कल्पित है कल्पित होने में कोई आपत्ति नहीं वास्तव में नहीं सब कल्पित है ओम एवता ग्रंथसंदर्भेण किमु आकांक्षाया फलित अभी इतने ग्रंथ सन्दर्भ ग्रंथ पुरा हुआ इसी के द्वारा क्या कहा गया इसकांक्षा निष्पन्न कहते इन वाक्यदर्थनुसंधान श्रवण भवे संधानं भवे आगे बढ़ो इतम का छन प्रकार वाक्य सप्तमशादि वाक्यों के द्वारा सदर्थानुसंधानम श्रवणम भवे श्रुति में आया आत्मावार द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि जातिव्य ज्ञान से मुख्य इस श्रुति में सिद्ध है और ज्ञान के लिए साधन आत्मावार दृष्टव्य आत्मज्ञान का अनुवाद करके उसका साधन विधान किया गया श्रवण मनन निधि जातन ये होता है तीनों अंतरंग साधनों बाकी जितने साधन है उस बहिरंग साधना अंतकरण शुद्धि के लिए अंतकरण शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होगा बाकी सब साधने जप ध्यान आसन प्राणायाम सेवा कर्म योग अभ्यास जितने सब साधने कीर्तन संकीर्तन तीर्थासन भक्ति सब उपासना जितने सब तो है सब अंतकरण शुद्धि का साधन है ज्ञान का साधन है श्रवण मनन निधि ये होते अंतरंग साधना ये साधन करने के लिए सब अधिकार नहीं है साधन चतुष्ट होने पर ही मनाने तो, तो मननि तो साधन है अंतरंग सबसे उत्कृष्ट श्रेष्ठ तो अंतरंग साधन है श्रवण मनन विधिया अभी श्रवण क्या है मनन क्या है निदिध्यासन क्या है श्रवण तो का अर्थ क्या वाक्य सदर्थानुसंधान श्रवण भवे वेदांत वाक्यों के द्वारा उसके अर्थ का अनुसंधान चिंतन करें निश्चय विचार करना यह सवैम इस प्रकार वाक्य ही वाक्यों के द्वारा तद अर्थ अनुसंधान महावाक्य के अर्थ का अनुसंधान महावाक्य अर्थ क्या है जीव ब्रह्म की एकता है तो तो तो तो एकता का बोधन करने वाले महावाक्य भेद ब्रह्म निवर्तक वाक्य एकता का अनुसंधान चिंतन करना अहम ब्रह्म में आत्मा क्या है बताया पंचों को सातित तीन स्वर से विलक्षण है। से साक्षी अपने स्वरूप ज्ञान हन करो वही ब्रह्मिक होता है उसके अर्थ का अनुसंधान एकता एक का चिंतन बार बार करना निश्चय करना यह श्रवण है आजीवे एक श्लोक आएगा वेदांता अशेषा आदि मध्यावसानत ब्रह्मात्मनेव तात्पर्य भी श्रवण भवे संपूर्ण वेदांतों का तात्पर्य आदि मध्यावसानत आदि में मध्य में अंत में संपूर्ण वेदांत का तात्पर्य ब्रह्मात्मनी जीव ब्रह्म की एकता में ऐसा निश्चय होने तक श्रवण करना चाहिए प्रवणम भवे ऐसा निश्चय होने पर श्रवण करने से प्रमाणगत संशय की निवृत्ति होती है प्रमाण श्रुति शास्त्र प्रमाणे ज्ञान के लिए प्रमाण शास्त्र तथा शास्त्र प्रमाणते भगवान कहते गीता में शास्त्र विरुद्ध कोई भी सिद्ध कुछ भी कहे वह प्रमाणे शास्त्र सम्मत ही प्रमाण है सिद्ध अलग अलग बहुत अलग अलग है विभिन्न प्रकार कहते हैं सब तो कहेंगे हमारे गुरु सर्वज्ञ वो कहेंगे हमारे गुरु सर्वज्ञ वो भी कुछ कहेंगे ये भी कुछ कहेंगे वो भी कुछ कहेंगे सब अपने गुरु को सर्वज्ञ कहेंगे किसके मत मानना है सब परस्पर विरुद्ध है एक ही मानना है शास्त्र ही प्रमाण है शास्त्र से विरुद्ध है तो स्व है शास्त्र में संशय होता है शास्त्र क्या कहता है शास्त्र के द्वारा क्या कहा गया शास्त्र जो प्रमाणित वेद उपनिषद उपनिषद के अनुसू शि यह तो प्रमाण ही किन्तु शास्त्र का तात्वर्य किस में है अद्वितीय ब्रह्म में है द्वेत में है क्योंकि कर्म कांड वेद में कर्मकांड अस्सी हजार मंत्र है एक लक्ष्य मंत्र एक लक्ष्य में से अस्सी हजार कर्मकांड हो जाएगा सोलह हजार उपासना है चार हजार ज्ञान कांड में तो ज्ञान कांड कम उपनिषद तो कर्मकांड इतना बड़ा है लंबा है तो कर्म यदि करना है तो द्वेत के बिना कर्म क्यों करना तो वेद वेदांत का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में है अथवा द्वित में है कर्म में है उपासना में ज्ञान में क्या है यह संशय रहता है इसको कहते हैं प्रमाण संशय प्रमाणगत संशय प्रमाण है वेद वेदांत छात्र शब्द प्रमाण इसके ऊपर जो संशय उसके निवृत्ति करने के लिए श्रवण करना पड़ता है श्रवण करने से प्रमाण संशय नष्ट होता है जीव ब्रह्म की एकता इस वेदांत में कही गई ये निश्चय हो जाएगा वेदांत श्रवण के बाद वेदांत शव से निश्चय हो गया अतम से आदि वाक्य से तुम ब्रह्म हो ये प्रमाण संशय नष्ट होने पर भी प्रम्हगत तो संशय रहता है जीव, के के जीव ब्रह्म की एकता कैसे होगी जीव अल्पज्ञ ब्रह्म सर्वज्ञ ये साहंकार और निरहंकार और सर्वशक्तिमान है ब्रह्म जीव तो अल्पशक्तिमान है ये एक कैसे होगा और कुछ नहीं जानता है ब्रह्म सर्वज्ञ मैं कैसे ब्रह्म ये संशय रहता ही ये अनादिकाल से ऐसा है देहादि में अहम बुद्धि होने के कारण अपने स्वरूप के ज्ञान नहीं होता है शुद्ध चैतन्य में अहम बुद्धि नहीं होने से देहादि में अल्पज्ञात अल्पशक्ति मतव जन्म मरण वाला विकास धर्म सब कुछ आरोपित है तो मैं कैसे ब्रह्म हूँ शास्त्र में तो कहा गया जीव ब्रह्मी की कथा इतने मात्र से होगा कैसे और ये सारा ब्रह्मांड अद्वित मिथ्या है क्योंकि अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है ब्रह्मे बदम ये सब ब्रह्म से बिना कुछ नहीं सर्वम कलम ब्रह्म ब्रह्म कैसे ब्रह्म से भिन्न दिखता है दिखता नहीं तो कैसे ब्रह्म होगा और संशय होता ही इसको प्रमाण का विषय प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय विषय जीव ब्रह्म के कथा और अद्वित्य ब्रह्म ही अद्वित ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं और ब्रह्म आप ही अद्वितीय ब्रह्म आप से आपसे भी कुछ भी नहीं सारा ब्रह्मांड जो दिखता है वो कुछ नहीं मिथ्या है केवल दिखता है ही नहीं ये तो शास्त्र का सिद्धांत है श्रवण करने से निश्चय होगा प्रमाण संशय दूर होने पर भी प्रमेय संशय होता है इस दिखता है ब्रह्मांड इसको मिथ्या कैसे कहेंगे अग्निश वस्तक करने से जल जाता है भूख प्यास लगती है भोजन से छिदानुभि होती है दिशानुभि जल से होती है ये सब प्रत्यक्ष दिखते हैं सब वो कुछ कैसे मिथ्या है ये अजीव ब्रह्म की कथा मुख्य उसमें जीव ब्रह्म एक कैसे हो सकते हैं ये प्रमेय संशय की निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ता है युक्ति के द्वारा संभव है जीव और ब्रह्म में एकता संभव है क्योंकि तत्व से आदि वाक्य में भाग त्याग लक्षण करना है स्वयं देवत जिस प्रकार विशेषण तत्ता आदनता को छोड़कर शुद्ध एकत्व है, है इस प्रकार जीव ब्रह्म में विशेषण उपाधि के कारण भेद उपाधि त्रिता में परस्पर विरोधी परस्पर विरोधी तीनों उपाधि को छोड़ दिया जीव पर उपाधि को उपाधि पर जीव एक माया विद्य व्यायम उपाधि पर जीवो बन, पर और महात्मा इस जीव की उपाधि माया और विद्या छोड़ दिया शुद्ध चैतन है तो दोनों में एकता हो सकती है ये युक्ति के द्वारा संभव है ये निश्चय करने के लिए मनन करना पड़ता है मनन के द्वारा निश्चय होगा तो प्रमाण संसा नष्ट श्रवण से प्रमेय संसया नष्ट मनन से संशय नष्ट होने पर ही होने जाने मात्र से पूरा नहीं हुआ संशय तो नष्ट हो गया नष्ट हो जाने पर भी देह में अहम बुद्धि रहती अहम कहते समय ये नख से यही ही तो। आम उधर नहीं कर, आम अहम ब्रह्म विचार करते तो हम इधर ब्रह्म व्यापक है पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म व्यापक है और अहम इधर अहम ब्रह्म अहम ब्रह्म अहम और ब्रह्म अहम इधर ब्रह्म उधर एक ही होगा देहा आदि में अहम बुद्धिवान से अहम ब्रह्म अहम अस्म परम ब्रह्म कौते समय इसमें अहम ब्रह्म व्यापक है कि देह में अहम बुद्धि ये विपरीत भावना है आत्मा के निश्चय शास्त्र से होने पर भी देह में अहम बुद्धि नष्ट नहीं होती ये विपरीत तो भावना अनादिकाल से उसकी निवृत्ति के लिए निधि ध्यास की आवश्यकता है निधि ध्यास करने से ही विपरीत तो भावना की निवृत्ति होती है जो निधि ध्यास मनन नहीं करके सुन करके ज्ञानी मान आगे चले जाते हैं वही रहे आगे को सुन जाता है नहीं करना पड़ेगा फिर निधि ध्यास भी करना पड़ेगा अभी श्रवण का अर्थ कर दिया आपकी तुसंधान श्रवणम और मनन क्या है युक्तिया संभावितुसंधानम तो तत्मन युक्त के द्वारा संभावित तत्व अनुसंधान ही संभव है जीव ब्रह्म की एकता श्रुति में कही गई यह संभव है युक्ति के द्वारा निश्चय कर युक्ति के द्वारा निश्चय करने के लिए जीव का स्वरूप सत्य ज्ञान अनंत रूप अनुपे तीनों सर्वे विलक्षण तीनो अवस्था का साक्षी पासी को छोड़ देंगे शुद्ध चैतन्य रूपे समाधि है समाधि चैतन्य मैं हूँ वही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण एक संभव है सारा ब्रह्मांड दिखता है, संभव है। सपने ब्रह्मांड दिखता है जितने बड़ा दिखता है जागृत काल में सपने से छोटा ब्रह्मांड नहीं दिखता है सपना का आकाश ऐसे बड़ा है सपने पहाड़ पर्व बड़े बड़े सब दिखते हैं सपने वैसा ही सपने में भी भूख लगने पर खाते है भूख निवृत्ति होती पानी पीना पीटा सानिभूति होती सपने में रोग हुआ सपने में बड़ी देकर दिया, रोग ठीक हो गया ये सब सपने में सब कुछ दिखता है सपने तो में अग्नि स्पर्श करें तो गर्मी जल स्पर्श करें तो ठंडा ये सब होता है जिस प्रकार जागृत में सपने में ठीक ऐसा ही सब दिखने पर भी वो मिथ्या है जगने पर बात होता है तो इस प्रकार ये सब दिखने पर भी मिथ्या है बल्कि अनुमान करेंगे जागृत पंचया दृश्य तो आप स्वप्न दृश्य बात कोई कहते सब दिखता है कैसे मिथ्या कहेंगे वेदांति कहते दृश्यता मिथ्या प्रपंच दृश्यत्वाद क्योंकि जो दृश्य हो मिथ्या ज्ञान का विषय होता है स्वप्न प्रपंच जो मिथ्या है इस प्रकार जागरण प्रचार प्रपंच दृश्य मिथ्या है युक्ति के द्वारा निश्चय करेंगे मिथ्या यह मानन के द्वारा युक्तियां संभावित अनुसंधान मनन तत्व ठीका नहीं इसमें कैसे कहा है इसे पंचोदशी में प्रथम प्रकरण में जो कहा गया इसमें भी विचार करने के लिए जगतो यदुपादान इत्यादि ग्रंथ जातुक्त प्रकार नाक्य इसी प्रकार माया मादाय तत्पद का लक्ष्य अर्थ कौन है चैतन्य के साथ जो निमित्त का न उपादान का है तो तत्पद का वही स्वम पदकार होता है अविद्या को लेकर के फिर उपाधि को छोड़ने पर शुद्ध चैतन्य होगा प्रकार, जगतो प्रकार ग्रंत ग्रंत इसी प्रकार जगत यदुपादान इत्यादि ग्रंथ जातोक्त प्रकार ग्रंथ जात ग्रंथ वर्ग इस ग्रंथ श्लोक के द्वारा कहा गया जिस प्रकार उसी प्रकार से वाक्य ही कार्य अर्थ तत्व से आदि वाक्य ही महावाक्यो के द्वारा तदर्थ अनुसंधान तदर्थ तेसा वाक्यान अर्थ महावाक्यों का जो अर्थ है अर्थ क्या है जीव ब्रह्मण एक लक्षण से जीव ब्रह्म के एकत्व लक्षण अर्थ है महावाक्यों का उसका अनुसंधान श्रवण नंबर एक गया श्रवण का पूर्वार्थ का श्रवण का लक्षण आया आगे मनोरन के लिए युक्तिया युक्ति इसमें कही गई शब्द प्रसाद वेद्या वैचित्र जागर पृथक तथोविता संवेद एक रूपा नहा से लेकर के ज्ञान रूपे नित्य सिद्धक्या किया और नित्य जो ज्ञान है वही सत्य है वही आत्मा है और वही आनंद रूपे ऐसे सिद्धक्या किया गया युक्ति के द्वारा परापरात्मो रेव युक्त संभावित ही एकता अंत में कहा गया परमात्मा अपरमात्मा में संभावित एकता युक्ति के द्वारा कही गई भाग लक्षण से बोधन होता है इत अन्त ग्रंथ संदर्भेण यहां से लेकर तृतीय श्लोक से त्रयासी तक ग्रंथ संदर्भ न उक्त प्रकार जिस प्रकार कहा गया इस युक्ति के द्वारा संभावित अनुसंधान तो संभावित का अनुसंधान संभव है ऐसे चिंतन करके निश्चय करना किसका संभावित श्रुत उपपद्य मान ज्ञानम यदअस्त तत्व मनन विचूचित है जो अर्थ कहा गया है जीव हमें की एकता है ये उपपद्य मान है संभव है प्रमाणिक है हो सकता है ऐसा उपपद्यमान उपन्न संभव है ऐसा जो ज्ञान है उसको मनन करते ऐसे मनन करके निश्चय करना पड़ता ये है ये संभव है असंभव बिल्कुल लगे तो चिंतन ध्यान नहीं होता बहुत लोग कहते ये श्रवण मनन कर क्या है अंत में तो मैं ब्रह्म हूं चिंतन करना है तो इसने छोड़ करके हमअ्मी ब्रह्म रखते रहते, रहते हैं। और शब्द खाली करते हमअम ब्रह्म शिव ऐसा रटते वो शब्द रटना होता है उस प्रकार उपासना होगी वो, हो वो निधि ध्यासन नहीं जो निजी ध्यासन है ये श्रवण मनन के बाद भी होता है अभी आगे कहेंगे श्रवण मनने के बिना निधि ध्यास नहीं होता है जो लोग कहते इतने ग्रंथ क्या करना है अंतर में साधना करना है बैठ कर साधन करो तो सोहम अहम सिन्वर अहम परमात्मा ऐसे करते और शब्द क्या रटेंगे वो, वो मंत्र कोई मंत्र समझ कर उसको जप भी करते कोई उसको मंत्र भी दे देते सोहम सोहम सो हम मंत्र जपते रखते एक उपासना है किन् जो अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन वो निजिध्या आसन वो नहीं हुआ निजिध्या आसन तो श्रवण मनन के पश्चात ही होता है श्रवण के बिना मनन नहीं होगा, और मनन के बिना निजिध्यासन नहीं होगा, ये मनन हुआ लोक बोले इतना श्रवण के द्वारा प्रमाण संशय की निवृत्ति मनन के द्वारा प्रमेय संशय की निवृत्ति होने पर आगे निधि निधि आसन से विपरीत तो भावना की निवृत्ति होगी संशय के निवृत्ति हो होने पर भी विपरीत तो भावना जब तक है तब तक महावाक्य से अर्थ ज्ञान नहीं होता दृढ़ नहीं होता ऐसे मान लेते हैं मैं ब्रह्म तो किंतु दृढ़ नहीं होता जब तक विपरीत भावना है तो विपरीत भावना के लिए निधि आसन की आवश्यकता और निधि आसन क्या है कहें Uh, do you want to go to the